ननु प्रकाश रुद्धेर अहंकारादी सर्वत्वासक संभवात्म तदतिरिक्त साक्षी कल्पनाया प्रकाश रूपे बुद्धि बुद्धि अहंकारादी रे, सर्वत्वासक अहंकार आदि विषय सौका प्रकाशक बुद्धि हो सकती है तो बुद्धि प्रकाश रूपे अहंकारादी सर्व वस्तु का अभासक बुद्धि हो सकती है यदि बुद्धि हो सकती है तो बुद्धि से अतिरिक्त क्या प्रयोजन तो है जब देखते ही बुद्धि से अलग कोई साक्षी कहाँ दिखता है अतिरिक्त साखी कल्पना आखिरी इसे आशंका करके उत्तर देते है निरंतरम भा समी रूप सद्भाषा भाष्य मेयम सदभाषा भाष्यने बुद्धिर्नृत्यने बुद्धि भाष्य भाष्युर्नेक पदभाषा भाषा तद्भाने नृत्य कूटस्थे ज्ञप निर भाषा ने कूटस्थे निर्कार साखी और ज्ञप सीदूपे साक्षी कूटपत निर्काराण ठती कूटस्थ निर्विकार साक्षी ज्ञमती रूप ज्ञ रूप स्वप्रकाश चैतन्य रूप चैतन्य रूप होने से निरंतर भाषा जो स्वयं प्रकाश होने का न व्यवधान रहित नरंतर प्रकाश मान ये निरंतर भाष मने निरंतर भाष मान होने के लिए हेतु ही ज्ञमती रूपत ज्ञमती रूप प्रकाश रूप होने से कुटस्थ निरंतर प्रकाश मान कुटस्थ निरंतर प्रकाश होने पर तद भाषा उसकी प्रकाश उसके प्रकाश से कुटस्थ के प्रकाश से भाष्य माना बुद्धि प्रकाश से माना होती कुटस्थ चैतन्य प्रकाश से प्रकाशित होती प्रकाश से भाष्य माना बुद्धि अनेक अनेकथा नित्य थी कि बुद्धि अनेक प्रकार नित्य करती है साक्षी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के इसमें स्वयं प्रकाश नहीं है बुद्धि तो जड़ है कुटस्थ जो स्वयं प्रकाश है से प्रकाशित तो होती हुई यह वृद्धि अनेकथा नित्य नित्य करती है कूटस्थ निर्विकार है साक्षी नहीं निर्विकार है कूटस्थ कार्ञी रूप स्वप्रकाश चैतन्य से स्वप्रकाश चैतन्य होने से निरंतर भाष होता है जो स्वप्रकाश नहीं हो तो कभी प्रकाश हो कभी नहीं होगा और स्व से निरंतर प्रकाश माना है उसके अन्य की आवश्यकता नहीं प्रकाश के लिए सदा पूरा सद हमेशा ही पूरा रूप साक्षी हमेशा होने पर यम बुद्धिस्ट तदभाषा का साक्षी सा नुप चैतन्य है ना साक्षी का प्रकाश क्या है स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य ही प्रकाश है ये प्रकाश आलोक नहीं है चैतन्य रूप ज्ञान रूप प्रकाश है ये नहीं की प्रकाश कोई ध्यान करते समय कुछ प्रकाश दिखेगा आत्मरूप प्रकाश तो प्रकाश नहीं प्रकाश तो दिखेगा बहुत प्रकाश दिखे कि प्रकाश उसको नहीं समझाना आत्मा ऐसे आलोक प्रकाश नहीं है उचित रूप ज्ञान रूप प्रकाश है स्वप चैतन्य नहीं उसके प्रकाश के स्वच्त सबसे साक्षी न भाषा भाषा का स्वरूप चैतन्य से भाषमाना प्रकाश माना छोटे पुस्तक में भाष्य माना है क्या भाषा माना भाष्य माना प्रकाश मान प्रकाश होती हुई एवं अनेक नित्यति नित्यति क्या है बुद्धि प्रकार बुद्धि बुद्धि में विकार ज्ञान होता है घटो एम पटोयम इत्यादि ज्ञान आकार विक्रियते तो नित्यति अधिकार ही विकार को प्राप्त करती है बुद्धि में नाना प्रकार बुद्धि ज्ञान होता है प्रकाशमान होती साक्षी के स्वरूप चेतन प्रकाश होकर के घटोज पटे मे ज्ञान कारण विचार को प्राप्त करती बुद्धि लगता बुद्धि प्रकाश रूपे है वस्तुतः तो साक्षी के स्वरूप चैतन्य से प्रकाशमान होकर के ज्ञान रूप से विचार को प्राप्त करती है स्वयं प्रकाश नहीं है अयम भाव इसका अभिप्राय कहते हैं युद्धेर बुद्धेर विकारिताया सतस्कृत राहित अत तदरित सर्वाभाषक साक्षी अभिभतव्य बुद्धि क्या पदार्थ है मालमी क्या पदार्थ पदा का है गुण। बुद्धि क्या पदार्थ है तो समस्ती माल्मीजीकृत अपने अपूत के समीक्षा सत्व अंश का कार्य है गुण नहीं गुण कहते हैं तो पंच महाभूत के समष्टि सात्विक अंश का कार्य है बुद्धि भूत तो है भूत तो है पांच भूत तो का कार्य है समस्ती पंचकृत भूत तो का कार्य है जड़ हैड़ है विकारी है स्वतस्फूर्ति स्वयं प्रकाश है, है? है, है, है। बुद्धि जो जड़ होगा स्वतस्फूर्ति राहित्यम स्वयं स्पूरण नहीं है इसलिए उससे अतिरिक्त औ भात का मानना पड़ेगा पूर्व पक्षी की शंका थी शास बुद्धि सर्व तो को प्रकाश कर देगी बुद्धि तो स्वयं जड़ है स्वयं प्रकाश है बुद्धि नहीं इसलिए उससे अतिरिक्त तो सर्व का प्रकाश का साक्षरित तो तो सर्वास का साक्षी अभी, अभी, अभी में क्या था जमीग तो अभी करते प्रतिभा स्वीकार करना चाहिए ओम उत्तम अर्थम श्रोत बुद्धि सौकर्याय नाटक निरूपये जो अर्थ कहा गया श्रोताओं की बुद्धि में सुपरता होने के लिए सरलती बुद्धि में आरल हो जाए इसके लिए नाटक रूप से निरूपण करते हैं अहंकारः प्रभु सब् विषया नर्तकी मतिषया नर्तक मति कालाधारी नक्षाणी दीप साक्ष नित्य साला में नित्य होते समय प्रभु राजा आदि प्रभु ही कुछ सभ्य है नाच करने वाले नर्तकी है और बाजा बजाने वाले कुछ है और दीप है प्रकाश करने वाले यहाँ प्रभु कौन है अहंकार अहंकार ही प्रभु है और विषय क्या है तो विषय सभ्य हो गए जो विषय रूप रही है वो सभ्य है पास में बैठे करके है और नर्तक बुद्धि नर्त है और इंद्रिय क्या करते हैं तालादिधारी धारि तालाते टीकाने का विषय भोग साकल्य वैकल्य अभिमान हर्ष विषाद निम प्रभुतुल्यम अहंकार से अहंकार प्रभु के तुल्यों विषय के भोग व? होने पर हर्ष होता है भोग नहीं हो तो विषाद को प्राप्त करता है विषय भोग का साकल्य भोग से हुआ तो बड़ा खुशी। भोग नहीं मिला तो दुख तुरंत मुख काला अभिमान तो नित्य अभिमानी प्रभु तुल्य तो नित्य में अभिमानी प्रभु जी से बैठ करके नित्य नित्य नित्य कर प्रभु बैठ करके नित्य देख करके कुछ होता है उसके समान हो गया अहंकार इसलिए अहंकार हो गया प्रभु प्रभु तुल्यकम अहंकार से अहंकार प्रभु के समान हुआ और परिसर वर्चित विषयानां त्याग सभ्य पुरुष पास में रहने पर भी परिसर में पास में है पर तो विषय तो हर्ष विषाद वाले विषय को हर्ष विचार होता है हैं विषय हर्ष विषाद सुख दुख विषय होता है नहीं होता है रूप रो सुख दुख मिलता है हर्ष विषाद नहीं होता है अभिमान उसमें नहीं होने चाहिए यह प्रभु नहीं हुए तब राहित सभ्य पुरुष साम्यम सभ्य पुरुष के समान है नर्तक तो राजा के लिए नृत्य करती वो सभ्य पुरुष के, के समान हुआ उनको हर से भी ज्यादा नहीं नानाविध विकार्थ नर्तक हो धीयकी के समान बुद्धि क्यों नाना विध विकार नर्तक जी से नाना प्रकार नृत्य करती इस प्रकार नाना प्रकार विकार को प्राप्त करती बुद्धि बुद्धि नर्तकी के समान हो गई धी विक्रिया नाम अनुकूल व्यापार वक्त धी में जो विकार होती है उसके अनुकूल व्यापार इंद्रिय करते हैं इंद्रिय व्यापार करने पर ही बुद्धि में विकार होती है इंद्रिय अपने विषय ग्रहण करते हैं विषय संयुक्त होते हैं तो बुद्धि में विकार होता है तो बुद्धि विक्रिया के अनुकूल व्यापार इंद्रिया में जिस प्रकार नित्य करने के लिए नित्य करती है नित्य करने वाले नर्स के लिए अनुकूल व्यापार बाजा बजाने वाले बजाते हैं बजाते तो नर्तक नृत्य करती है जैसे अनुकूल व्यापार करने वाले धारी समान बजाने वाले बाजा बजाते वा हैं, ठीक है विकार होने के लिए इंद्रिय सहकारी अनुकूल व्यापार वाले होने से धारी के समान हो गए इंद्रिय ये तो सर्वाभास सौ के प्रकाश के साक्षी अहंकार को विषय को बुद्धि को इंद्रिय को ये सौ को प्रकाश करने वाले साक्षी होने से दीप से मस्ती जैसे दीप प्रभु को प्रकाश करता है सभ्य को नर्तकी को बाजा बजाने वाले को सब को प्रकाश करता है इसी प्रकार यहाँ भी साखी साखी में दीप से मस्ती समझना दर्शकों ने नो साक्षी नोपी अहंकार आदि अवभाष करते न तेना सम्बंध स्याद गुपिकार क्या है साक्षी यदि अहंकार अवभाषक प्रकाशक अहंकार को प्रकाश कर। अहं करेगा प्रकाश करेगा विषय को नर्तक को प्रकाश करेगा तो उसको के साथ संबंध होगा सब प्रकाश करेगा तो दीप जिस दीप जिसको प्रकाश करता है सबके साथ दीप का संबंध होता है दीप का ये पात्र नहीं वो प्रकाश प्रकाश का संबंध नहीं होगा तो घट आदि को प्रकाश करेगा दीप प्रकाश का संबंध होता है तो यहाँ भी साक्षी सब को प्रकाश करने के लिए वो सब के साथ संबंध अपगम और आगम कभी संबंध हो जाएगा कभी संबंध नहीं होगा जिसके साथ संबंध हुआ उसको प्रकाश करेगा संबंध नहीं तो प्रकाश नहीं करेगा इसलिए संबंध का अपगम आगम रूप विकार फिर साक्षी में विकार हो जाएगा कभी किसी के साथ संबंध हुआ किसी विषय के साथ किसी के साथ नहीं हुआ तो बिकार हो जाएगा तो साक्षी क्या रहा बिकारी हो जाएगा इतिहास आहथान संस्थितो दीपो भाषये सर्वतो, सर्वतो स्थिर स्थायी तथा साखी बहिंत प्रकाश ये स्वस्थान संस्थित दीप यथा सर्व तो भाषय तथा स्थिर स्थायी साठी बहिंत प्रकाशित दीप अन्य अन्य विषय को प्रकाश करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है दीप अपने स्थान में उसका प्रकाश फैले हुए कोई आए तो उसको प्रकाश करेगा नहीं तो नहीं अब प्रकाश करने के लिए नहीं करने के लिए संबंध कुछ अलग करने के लिए कोई व्यापार करना नहीं पड़ता है प्रकाश तो फैली हुई द्वीप है प्रकाशो के साथ है कोई वस्तु के साथ संबंध हो तो दिखता है वस्तु नहीं तो और तो नहीं दिखे किन्तु प्रकाश समान है स्थिर स्वस्थान में स्थित दीप सब को जथा प्रकाश करता है तथा उसी प्रकाश साक्षी स्थिर स्थाई स्थिरम स्थिरम तिष्ठति, स्थिर रहने वाला है। तो हो आपको जीव का रहने वाल तो कुछ नहीं विकारत निर्विकार में तिष्ट तो स्थिर होकर रहने वाला स्थिर स्थायी साखी बहिर्ंत प्रकाश है बाहर विषय अंदर बुद्धियादी सौ को प्रकाश करने के लिए बुद्धि में कोई साखी में कोई विकार नहीं है शांत रहते हुए सबको प्रकाश करता है विकारी तो नहीं है टीका में दीप यथा गमनादि विकार शून्य दीप में गमनागमन होता है नहीं, नहीं। स्वदेश से अवस्थित होकर के स्वसनिहित अखिल पदार्थ दीप अपने स्थान में स्थित है उसके प्रकाश फैले हुए स्वनिहित स्वसनिहित अपने सम्बन्ध अखिल सव्र पदार्थ को प्रकाश करता है इसी प्रकार एवं साक्षी साक्षी भी इस प्रकार निर्विकार रहते हुए को प्रकाश करता है समित तो जो है सबको प्रकाश करता है साक्षी में गमन आगमन संबंध करने के लिए कुछ विकार नहीं है साक्ष अंदर विषय को भी प्रकाश करता है इंद्रियों को विषय को भी प्रकाश करता है तो बाहर अंदर सब को प्रकाश करता है ताकि अंदर बाहर ये जो कहा गया उसके ऊपर बहिंतर अभाव अंतर अवभाषक विधान वही अंतर अवभाषक विधानम बाहर प्रकाश करता है साक्षी अंदर ही प्रकाश करता है उसमें साखी है बहिर्तर अभासको का अभिधान कथनम अनुपन्नम अप्रमाणिकम श्रुति स्पष्ट कहती साखी के लिए अपूर्व अनपरम अनंतरम अबाहम उसके पूर्व नहीं कोई कारण नहीं अनापरम उसके पर कोई कार्य नहीं अना ना अंदर है न बाहर है अंदर बाहर सो एक रसे है अंदर नहीं बाहर नहीं एक ही है श्रुतिया बाह्यंतर विभाग अभाग अभिधान बाह्य अंतर विभाग कुछ ही नहीं साक्षी एक शुद्ध है इसमें बाह्य अंतर कोई विभाग नहीं आशंक्य शंका कर उत्तर यम बतागोय देहापेक्षो न न साक्षिणी विषया बाह्य विषया बाह्य देहस्य देहस्य देह सहृति अयम बहिर्तर दे विभाग है देहापेक्ष न साक्षी नहीं ये बहिर्तर विभाग है देह की अपेक्षा साक्षी में कोई बहि अंदर बाहर अंदर कुछ नहीं है जैसे आकाश आका है आकाश सर्वव्यापक ही। देह के अंदर रहेगा जीवाल के अंदर पत्थर के अंदर सब के अंदर बाहर है तो अंदर बाहर कहेंगे तो आकाश में कुछ अंदर बाहर विभाग है वो तो देह ले को लेकर के पत्थर को लेकर के अंदर बाहर कहा जाता है आकाश में आकाश अंदर बाहर कुछ है एक रूपये उसमें अंदर बाहर कुछ नहीं देह को ले के अंदर बाहर कहते हैं घट को लेकर के घट के अंदर घट के बाहर नहीं तो घट को उपाधि छोड़ दो तो अंदर बाहर आकाश अंदर या बाहर है मठ दो मठ को छोड़ देंगे तो अंदर बाहर कुछ है नहीं। दोनों कहा चाहिए किसी उपाधि ले हो तो अंदर बाहर होगा कोई उपाधि नहीं तो अंदर या बाहर आकाश अंदर बाहर नहीं कहा जाए आकाश व्यापक है इसी प्रकार बहिर्तर अंतर देहा अपेक्षा देह की अपेक्षा साखी में कोई बाहर अंदर कुछ नहीं इसे सूत्र में जो कहा है अनंतरम अबाह उसका कोई विरोध नहीं विषया बाह्य देह संस्था अंतर अहंकृति तो बाहर में किसको प्रकाश करता है साखी विषया बाह्य देश देह के बाहर रूप्रसाद विषय है देह के अंदर अहंकृति है अहंकार देह के अंदर है और बाहर देश में विषय विषय बाह्य देश देह से अंतर अहंकृत अहंकार है कश्य बाह्यम कसे से आतरत्म इत बाह्य कौन है आंसर कौन है तो विषया बाह्य देशस्था और देह के अंदर अहंकार है स्थिर स्थायी तथा साक्षी बहिर्ंथ प्रकाश है जो कहा गया है स्थिर होकर के बाहर अंदर प्रकाश करता है अभिकारी न सतर छो बहिरंतर अवभाषक उत्तर अभिकारी है अरे बाहर भी प्रकाश करता है अंदर भी प्रकाश करता है कैसे बनेगा यदि अभिकारी है तो बाहर विषय को कैसे प्रकाश करेगा बाहर विषय को प्रकाश करेगा तो विकारी हो जाएगा अभिकारी होते हुए बाहर को प्रकाश करता है अंदर भी प्रकाश करता है कैसे होगा अहम घटम पस्यामि चित्र अहम इति अहंकार साक्षितया प्रथम तो अहम घटम पश्यामी पहला पद हो गया अहम आगे घटम पश्यामी अहम <imitra> पहला अहमित अंतर अहंकार साक्षी तया अंतरे अहंकार अहम घटम पश्या कहे तो अहम का भी ज्ञान है घट का भी ज्ञान है पशा ज्ञान का भी प्रकाश करता है अहम घटम पशा अयम घट कहेंगे तो केवल घट का प्रकाश अहम घटम पश्यामी तो तीन का है अहम ज्ञान काश्रय घट हो गया विषय और दर्शन ज्ञान ज्ञान विषय ज्ञान का तीनों को प्रकाश करता है पहले अहम कह करेगा अहंकार का साक्षी हुआ पहले अहंकार को प्रकाश किया अहंकार साक्षी तया। का साक्षी हुआ अहंकार तो प्र का प्रकाशक हुआ उसके पश्चात अनातरम घटम पशी घटम कहे तो घटाकार वृत्ति का भी प्रकाश करता है घटाकार वृत्ति अंतकरण बाहर जाने पर अंतकरण में घटाकार अंतरण का परिणाम है वृत्ति घटाकार परिणाम वृत्ति है वृत्ति का भी स्पुर करेगा साखी प्रकाश करेगा तो घटाकार बहिर्गम निगमानुभा जाएगा साखी घटाकार वृत्ति घट देश तक तो जाती है घटाकार वृत्ति नि के द्वारा घट देश में गयी घट देश में व्याप्त होने पर घटाकार होती है जो घटाकार वृत्ति घट को बाहर गयी उसका पूर्ण प्रकाश होने के कारण साक्षी भी बाहर जाएगा बहिर्गन अनुभव अनुभव होता है साक्षी उसको प्रकाश करता है घाटाकार भी प्रकाश के साखी तो फिर बाहर गया बाहर जाएगा अंदर जाएगा तो अभिकारी कैसे होगा इतने आशंका करने से तो उत्तर देते हैं अंतस्थाधि सही वाहर बहिर्याति पुनः पुनः भाष्य बुद्धिस्थाचल्यम साक्षिण आरोप्य वृथ्या अंतस्ता अंत िषती अंतस्ता बुद्धि अंतरसिथ अक्षय सह बहिर्याति बुद्धि इंद्रिया के साथ बाहर जाती है इंद्र जो विषय के साथ संबद्ध होते हैं इंद्रिय हो गया छिद्र के समान जैसे घट में छिद्र रहेगा घट में पानी भरेगी छिद्र से जल निकलेगा जैसे छिद्र के द्वारा जल निकलता है जैसे चक्षराज इंद्र छिद्र के द्वारा बुद्धि बाहर जाती है अंत तो अक्षय ही सहुदि बहिर्याति और जब इंद्रिय बाहर जाते हैं इंद्रिया के साथ संबंध हुआ पटा दी का तो इंद्रियों मार्ग के द्वारा बुद्धि भी बाहर जाती है तो अक्षय ही, ही सहरी आदि इंद्रिय के साथ बुद्धि बाहर जाती है पुनः पुनः जिस विषय को देखा बुद्धि वहां चली गई अरे घटा को देखा घटे चली गई फिर उधर देखा पट को देखा पटे जैसे में बुद्धि चली गई फिर के इधर देखा इधर चली गई तो बुद्धि बार बार जहाँ देखते हैं इंद्रिया के दर वहा वहा चली जाती है पुनः अपने बार बार इंद्रियों के साथ बुद्धि बाहर जाती है जाती बाहर बुद्धि साक्षी तो अंदर बाहर एक रूप प्रकाश रूप है। वो अंदर रहता है बाहर अंदर बाहर तो देव को लेकर कहा गया साक्षी सर्व व्यापक है और बुद्धि जहाँ जाएगी बुद्धि को साक्षी प्रकाश करता है बुद्धि को साक्षी प्रकाश करता है साक्षी अंदर रह कर प्रकाश करेगा बाहर रह करके सर्वव्यापक है अंदर बाहर सर्व साखी सर्वत्र जहाँ भी बुद्धि हो वहाँ उसको प्रकाश करेगा साखी और बुद्धि बाहर अंदर जाती है साक्षी स्थिर रहे बुद्धि जहाँ गई वहाँ उसको प्रकाश करता है हाथ को हम हिलाएंगे तो यहाँ प्रकाश हिलता है हाथ में प्रकाश दिखता है नहीं दिखता है हाथ में प्रकाश दिखता है सूर्य केन्द्र में हाथ रखेंगे तो प्रकाश हिलेगा तो प्रकाश हिलता है हाथ में प्रकाश दिखता है हाथ हिलाए तो कंपन है हाथ का आरोप करते प्रकाश हिलता है प्रकाशक में कंपन नहीं है बुद्धि में गमनागमन है और बुद्धि को प्रकाश करने वाले साक्षी साक्षी में गमनागमन का आरोप करते है गमनागमन गँण किस में साखी में गमनागमन बुद्धि में आरोप करते साक्षी में बुद्धिस्त स्थाचल भाष्या बुद्धि बुद्धि बुद्धौ बुद्धिस्थम बुद्धिस्थाचलस्थ चांचल्यम भाष्य प्रकाश्य बुद्धि में स्थित चांचल्य चांचलता गमनागमना साक्षिण वृथ्छा आरोप्य साक्षी मे आरोप करते गमनागमन चाचल्यत बुद्धि में प्रकाश्य साखी है प्रकाशक प्रकाशन में प्रकाशक में चांचल्य नहीं है प्रकाश में बुद्धि में है अरे प्रकाशक में आरोप करते हैं अंतस्थेति, इष्ट ग्राहक क्या पाठ है इष्ट इष्ट ग्राहक देहांत बुद्धि इष्ट का ग्राहक ज्ञापक है ज्ञान देह के अंदर अंतर्थित बुद्धि इष्ट रूप उसके ज्ञान है उसको ग्रहण करते देहांतर देहा बुद्धि रूपादि ग्रहण चक्षुरादि द्वारा भूय निर्गत रूप्रसाद ग्रहण करने के लिए चक्षुरादि के द्वारा बाहर बाहर निकलती बुद्धि बुद्धि जब बाहर जाती है तथा चा तनिष्ठम चांचल्यम तनिष्ठम तत्प से क्या लेना बुद्धि से अधिक नहीं क्या नष्ठम चाँंचल्यम तत्पे बुद्धि बुद्धिष्ठम चांचल्यम तद भाषक बुद्धि के भाष के साक्षीण आरप्यतेष के भाषके के भाषक है साक्षी तद भाष के साक्षिणी आरोप्य चांचल्य है बुद्धि में बुद्धि का प्रकाशक कौन हुआ साक्षी में आरोप करते बुद्धिष्ठ चांचल्य बुद्धि में चांचल्य प्रकाश में चांचल्य प्रकाशक में आरोप करते है तो नास्तव साक्षी न चांचल्य मिव साक्षी में चांचल्य वास्तव है आरोपित तो होता है वास्तव चांचल्य किसमें में बुद्धि साक्षी में आरोप करते है बुद्धि है प्रकाश्य साक्षी है प्रकाशक प्रकाश्य बुद्धि में चांचल्य है क्यूँकी बुद्धि इंद्रिय के द्वारा बाहर जाती है घटपट आदि रूप प्रसाद विषय के साथ संबंध होती है तो बुद्धि में जो गमनागमन बाहर जाना आना चांचले है प्रकाश्य में उसका आरोप करते हैं प्रकाशक में अभी आगे बताएंगे प्रकाश्य का धर्म प्रकाशक में कहा आरोप होता है भाषक भाष्य चांचल्यारोप को दृष्ट दिष्ट इतिहास भाषक है प्रकाशक भाष्य है प्रकाश्य प्रकाश्य का चांचल्य तो प्रकाश दिखे में दिखेगा उसका आरोप भाषक में प्रकाश में कहा होता है भाष्य है बुद्धि प्रकाश्य उसमें चांचल्य उसका आरोप आप कहते भाषक साक्षी तो प्रकाश्य के चांचल्य का आरोप प्रकाशक में कहा दिखता है दिखा है ऐसा संक्रमण ऐसी दृष्टान्त बताते गृह सलपो गातपो चल तस्ते नृत्य मान नृत्य तीतपो यथात जीवा गृह अचल आतप गृह के अंदर कभी धूप प्रकाश आ जाते है धूप देखो धूप गृह अंतर्गत आतप सूर्य प्रकाश अचल ही सल्प गृह के अंतर कहा कैसे गवाक्ष्या के अंदर सूर्य प्रकाश प्रकाश अंदर आ गया सल्प स्वर्प आतप अचल अचल आतपे सल्प ही है आया जो प्रकाश आने पर हो वहा हाथ हिलाओ यहाँ भी, तो भी प्रकाश दिखता है यहाँ भी वो जो उस रोशन का प्रकाश है वहाँ दिखता है यहाँ बीच में भी है किन्तु बीच में दिखता नहीं वहाँ लेकर हाथ रखो तो दिखेगा दिखेगा ना नहीं दिखेगा अब हाथ हिला हो तो प्रकाश हिलेगा दिखेगा वो प्रकाश उधर है वहाँ हाथ हिलाओ तो प्रकाश उसमें दिखेगा खाली खाली प्रकाश हिल अभी नहीं दिखता है उसमें हाथ रखो तो हिलेगा ना नहीं हिलता कौन हाथ दिखेगा प्रकाश हा हस्त हो गया प्रकाश और प्रकाश हस्त का चांचल्य प्रकाश में आरोप होता है हिलता है प्रकाश अभी है दिखता नहीं हत इलाज दिखेगा पत्र हस्ते नृत्य माने हाथ गुआ नृत्य इधर उधर करेंगे तो नृत्य तीव आतो यथा यथा आतपो नृत्य सूर्य किरण में ऐसे नृत्य जैसे लगता है वस्तुतः नहीं नहीं गवाक्षाद गृह अंतर्गत स्व आतोपो अचल गवाक्ष रोशनदानी से घर के अंदर वाले स्वर्प आचल आतप सूर्य का प्रकाश अचल होते हुए हाथपे उसे आतोप में सूर्य केवल पुरुष नर्त्य माने पुरुषों हाथ को हैल नृत्य ती वो चलती वक्ष तो सूर्य प्रकाश में चांचल्य दिखता है चलन दिखता है चलती व इस लक्षित तो होता है न तो चलती प्रकाश में चलन नहीं प्रकाश में तो स्थिर है हाथ में केवल चंचल है दिखता है प्रकाश में तो प्रकाश से कहा चांचल्य प्रकाश में लिखता है इसे दृष्टान्त दिया इसी प्रकार बुद्धि है प्रकाश उसका चांचल्य प्रकाश के साक्षी में आरोपित तो होता है तो।